नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे शत कामी बने सत्संग अर्थात संत महात्माओं सन्यासियों तथा तो योगियों की संगति की महिमा वर्णातीत है सत्संग की महिमा तथा तो प्रभाव का वर्णन भागवत रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से किया गया है एक क्षण का भी सत्संग संसारिक लोगों के पुराने पाप में का आमूल चूल सुधार करने के लिए सर्वथा पर्याप्त है उन्नत रहस्य वेत्ताओं के चुंबकीय प्रभामंडल, आध्यात्मिक स्पंदन तथा शक्तिशाली विचार तरंगे संसारिक व्यक्तियों के मन पर भारी प्रभाव डालती है महात्माओ के साथ व्यक्तिगत संपर्क संसारिक लोगों के लिए वस्तुतः एक वरदान है संतों की सेवा से कामुक व्यक्तियों का मन शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है सतसंग मन को उत्तुंग शिखर तक उन्नत करता है जिस प्रकार एक ही सलाई रूई के विशाल गठर को कुछ ही छड़ों में जलाकर भस्म कर डालती है उसी प्रकार सत्संग भी सभी अज्ञान सभी कामक विचारों तथा संस्कारों और दस कर्मों को अल्पकाल में ही भस्म कर डालता है यही कारण है कि शंकराचार्य आदि ने अपने ग्रंथों में सत्संग की इतनी अधिक प्रशंसा की है यदि आपको अपने यहाँ अच्छा सत्संग उपलब्ध ना हो सके तो ऋषिकेश वाराणसी नासिक प्रयाग हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों में चले जाइए आत्म प्राप्त व्यक्तियों द्वारा रचित पुस्तकों का स्वाध्याय भी सत्संग के ही है। ज्वलंत वैराग्य तथा मुमुक्ष उत्पन्न करने की प्रभावशाली अचूक औसत एकमात्र सत्संग ही है हरिओम अब आप सुनेंगे विवेक तथा वैराग्य का संपोषण करें व्यक्ति को सत आत्मा तथा अशत अशुद्ध शरीर में विवेक करने का प्रयास करना चाहिए साधक को कामुक जीवन के दोषो अर्थात शक्ति की क्षति इंद्रियों की दुर्बलता रोग जन्म तथा मृत्यु राग तथा विविध प्रकार के दुखों को अपने मन को निर्दिष्ट करना चाहिए उसे अपने को स्त्री शरीर के तथियों अस्थि मांस रुधिर मल मूत्र पीप तथा कफ के विषय में बारम्बार स्मरण दिलाते रहना चाहिए इन विचारों को मन में बार बार ठूसना चाहिए साधक को शादेव नित्य शुद्ध अमर आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन की महिमा अर्थात अमरत्व शाश्वत आनंद तथा परम शांति की प्राप्ति के विषय में सोचना चाहिए मन की स्त्री की ओर चाहे वह कितनी ही सौंदरवती क्यों ना हो देखने की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी उसको कुविचार से देखने में मन उठेगा। स्त्रियों को भी शतित्व में प्रतिष्ठित होने के लिए उपरयुक्त साधनाएं करनी चाहिए विवेकी व्यक्ति पुरुष तथा स्त्री में कोई भेद नहीं देखता है वही तत्व काम क्रोध लोभ तथा मोह जो पुरुष में विद्यमान है स्त्री में भी पाए जाते हैं प्रबल कामवासना से पीड़ित कामुक व्यक्ति ही कल्पित भेद पाता है ये सब भेद कल्पित है यदि आप बैराग विकसित करें यदि आप अपनी इंद्रियों का दमन करें तथा यदि आप विष्ठा तथा विष के समान असत नस्वर वैसीिक सुख तथा इस अनित संसार के भोगों से दूर रहें, तो आपको इस संसार में कुछ भी प्रलुब्ध नहीं कर सकेगा आपको स्त्री तथा अन्य पार्थिव पदार्थ आकृष्ट नहीं करेंगे काम आपको अपने अधिकार में नहीं कर सकेगा आपको शांति तथा आनंद प्राप्त होगा। रखिए। मैं भगवत कृपा से दिन प्रतिदिन शुद्धतर होता जा रहा हूँ सुख आते हैं किंतु तो टिके रहने के लिए नहीं यह मृत शरीर मृतिका का मृतिका मात्र मात है मिट्टी मात्र है प्रत्येक वस्तु नाशवान है ब्रह्मचर्य एकमात्र उपाय है विवेक तथा वैराग विकसित कीजिए साधकों को भरथरी का वैराग शतक तथा वैराग का प्रतिपादन करने वाले अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए इससे मन में वैराग उत्पन्न होगा मृत्यु तथा संसार के दुखों का स्मरण भी आपकी पर्याप्त मात्रा में सहायता करेगा यहाँ पाठकों का ध्यान उन कुछ बौद्ध विजयों की ओर आकर्षित करना असंगत ना होगा जो अपने साथ सदा एक नर कंकार रखते हैं यह उनमें बैराग उत्पन्न करने तथा उन्हें मानव जीवन के अस्थाई तथा विनाशील स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है एक दार्शनिक ने एक बार अपने हाथ में एक महिला का कपाल पकड़ रखा था उसने दार्शनिक रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करना प्रारंभ किया हे hey, कपाल कुछ समय पूर्व तुमने अपनी चमकदार त्वचा तथा गुलाबी कपोलों से मुझे लभाया था अब तुम्हारी वह मनोहरता कहां है वे मधुमय ओस्ट तथा कमल नेत्र अब कहा हैं? उसने इस भांति तीव्र बैराग विकसित किया यदि आप मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विश्लेषण करें तथा अपने मन के नेत्रों के समक्ष अस्थि तथा मांस का चित्र रखें तो आपको अपने शरीर अथवा किसी महिला के शरीर के प्रति रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होगी इस विधि का प्रयोग क्यों नहीं करते नर नरकंकाल अथवा स्त्री के शव की स्मृति आपके मन में वैराग उत्पन्न करेगी यह शरीर घिनाव ने से प्रकट हुआ है तथा अशुद्धताओं से पूर्ण है अंत में यह भस्मीभूत हो जाएगा यदि आप इसे स्मरण इस रखें तो आपके मन में बैराग उदय होगा जिससे स्त्रियों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा यदि आप अपने मन के सम्म किसी रोगी स्त्री की आकृति अथवा अत्यंत वृद्ध स्त्री का चित्र रखें तो आपके मन में वैराग विकसित होगा संसार के दुखों विषय पदार्थों के मिथ्यात्व तथा पत्नी और बच्चों में आसक्ति से उत्पन्न बंधन को स्मरण कीजिए कोई भी विधि जो आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो प्रयोग कीजिए बैठ जाइए तथा शांतिपूर्वक ईमानदारी से सोचिए कि भला इस स्त्री में क्या सौंदर्य है जिसका शरीर अस्थि मांस स्नायु वसा मज्जा तथा रक्त से निर्मित जब वही स्त्री बूढ़ी हो जाती है वृद्ध हो जाती है तब उसमें सुंदर रहता है सात दिनों तक ज्वर ग्रस्त बुखार रहने के पश्चात एक स्त्री के नेत्रों तथा शरीर की दशा को देखिए उसके सुंदर की क्या अवस्था है यदि वह एक सप्ताह तक स्नान ना करे तो सुंदर कहाँ रहा उसमें घृणाजनक दुर्गंध होती है उस पचासी वर्षिया रोगग्रस्त स्त्री की ओर देखिए जो निकम्मे नेत्रों तथा झुर्रीदार कपोलो और चमड़े के साथ कोने में बैठी हुई है स्त्री अंगो के अंगों का विश्लेषण कीजिए तथा उनके वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से समझिए स्त्री मोह का सबसे बड़ा कारण है स्त्रिया और गुणों की ज्वालाएं हैं विचलती हुई अग्नि हैं, जो पुरुष को शुष्क घास फूस की भांति नष्ट कर डालती है वे बहुत दूर से ही जलाती हैं, अत वे अग्नि की अपेक्षा अधिक खतरनाक है सुंदर युति बेसैली मदरा के समान है जो कामुक उन्माद उत्पन्न कर तथा विवेक को आच्छादित कर जीवन को नष्ट कर डालती हैं। इस संसार का उद्भव स्त्री से ही हुआ है और इसका संपोषण भी स्त्री ही करती है भला स्त्री का त्याग किए बिना शाश्वत ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे संभव है उन सुंदर युवतियों के शरीर को जिन्हें मूर्ख जन इतना अधिक लाड़ प्यार करते हैं उनके प्राण उत्सर्ग के पश्चात कब्रिस्तान में ले जाते हैं जहां उन्हें पशु तथा क्रीमी खाते हैं तथा सियार तथा चील उनके चमड़े को फाड़ डालते हैं स्त्री का त्याग किए बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना असंभव है हरिओम अब आप सुनेंगे स्पष्टीकरण टिप्पणी इन पंक्तियों को सुनकर महिलाओं को रुष्ट नहीं होना चाहिए मैंने तो शंकराचार्य तथा दत्तात्रेय का उपदेश ही पुनः प्रस्तुत किया है मैं केवल स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों के मन में ब्रह्मचर्य की प्रभावशीलता तथा महिमा और काम के दुष्प्रभाव को बैठाना चाहता हूं मुझमें स्त्रियों के प्रति बड़ा सम्मान तथा बड़ी श्रद्धा है पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए स्त्रियों को भी अपने मन में पुरुष के भौतिक शरीर के प्रति जुगुप्सा यानी घृणा उत्पन्न करने तथा वैराग विकसित करने के लिए पुरुष के शरीर के संगठक अवयवों का एक मानसिक चित्र अपने समक्ष रखना चाहिए मन को काम शरा से अलग कर देने के लिए काम की निंदा मात्र ही पर्याप्त नहीं है इस विषय को भली भांति स्मरण रखें काम शक्तिशाली है काम अनिष्टकर है काम भयानक है दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के लिए काम अनियंत्रणीय है व्यक्ति को माया के तरीकों से अवगत होना चाहिए जो उसे अपने जाल अथवा पास में फंसा लेती है स्त्री को पुरुष के मनमोहकता से अवगत होना चाहिए जो उसे लुभाती और पुरुष का शिकार बनाती है इसी भांति पुरुष को स्त्री की मनमोहकता से अवगत होना चाहिए जो उसे लुभाती और स्त्री का शिकार बनाती है स्त्री पुरुष के लिए प्रलोभिका है तथा पुरुष स्त्री के लिए प्रलोभक है पुरुष में स्त्री को फसाने के लिए पर्याप्त मनमोहकता है पुरुष के नेत्रों में स्त्री उतनी सुंदर नहीं लगती जितना कि स्त्री के नेत्रों में पुरुष सुंदर लगता है पुरुष भी स्त्री को अपने पहनावे अपनी मशकान प्रेम के वाह प्रदर्शन चितवन, हावभाव, अलंकारिक वाणी बालों को नाना प्रकार से सवारने तथा छलबल में फसाने का प्रयास करता है। कामिक प्रभावशाली शक्ति है इससे छुटकारा पाना अत्यधिक कठिन है इसी कारण से शास्त्रों तथा संतों ने लोगों में वैराग तथा विवेक उत्पन्न करने तथा उन्हें कामुक प्रवृत्तियों तथा आक्रामक प्रहारों से, से अलग कर देने के लिए स्त्रियों की निंदा की है तथा उन्हें दोषी ठहराया है। श्री राम श्री तुलसीदास सभी ने घृणा पक्षपात अथवा द्वेष के कारण नहीं वरण लोगों का संसारी रूप संसार रूपी दलदल से उद्धार करने के लिए करोणा के कारण ही स्त्रियों की निंदा की है उनकी स्त्रियों की निंदा में पुरुषों की निंदा का अर्थ भी अंतर्व्यस्त है उनकी निंदा का लक्ष्य संसारिक लोगों के मन को यौन पाप से अलग करना तथा यौन सुख के प्रति जुगुप्सा यानी घृणा तथा संसारिक पदार्थों के प्रति बैराग उत्पन्न करना है लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं जो धर्म ग्रंथ तथा संत एक स्थान पर स्त्रियों की निंदा करते हैं वे ही दूसरे स्थान पर उनकी प्रशंसा करते हैं वे कहते हैं, स्त्रियों की पूजा की जानी चाहिए वे अर्धाग्नि वे शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। जो नारियों को पूजते हैं, वे ही समृद्धि प्राप्त करते हैं अतः नारियों धर्म ग्रंथों तथा संतों के मर्म को समझने का प्रयास कीजिए तथा बुद्धिमती बनिए। चरित्रहीन लोगों की संगति तथा कृत्रिम आधुनिक के कारण नवयुगों के मन अशुद्ध संस्कारों तथा वासनाओं से संतृप्त है स्त्री की संगति अथवा उसके संबंध में चर्चा मात्र मन को दूषित विचारों की ओर घसीट ले जाने के लिए पर्याप्त है अतः मुझे अधिकांश जनता के मन के समक्ष ये मानसिक चित्र रखना है कि स्त्री की संगति ही तबाही बढ़ाएगी तबाही ढाएगी जब मैं कहता हूँ कि स्त्री चमड़े की बुरी मात्र है तो मैं स्त्री से किसी तरह घृणा नहीं करता हूँ ऐसा मैं जगुप्सा यानी घृणा उत्पन्न करने तथा बैराग जगाने के लिए करता हूँ वास्तव में स्त्री की माँ शक्ति के रूप में आराधना की जानी चाहिए वही इस विश्व की सजन कत्री जनित्री तथा संपोषिका है उसे पूज में स्त्रियों के धार्मिक भाव के कारण ही धर्म परिरक्षित तथा संपोषित है भक्ति हिंदू महिलाओं की मौलिक विशेषता है काम से घृणा करें किंतु कामनी से नहीं प्रण में जब तक आपको वैराग तथा विवेक की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको स्त्री की संगति को विष समझना चाहिए जब आपको विवेक तथा वैराग्य उपलब्ध हो जाएंगे तो काम आप पर अधिकार नहीं कर सकेगा सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा आप देखेंगे तथा अनुभव करेंगे आप में आत्मदृष्टि होगी यौन विचार लुप्त हो जाएगा जय राम जी की अगले भाग में हम सुनेंगे ब्रत महान सहायक है और भी बहुत कुछ तब तक के लिए नमस्ते